युवकों के प्रति भारत अब जीवित है हमारे महान अप्रतिम स्मृतिकार मनु ने ऐसा ही नियम निर्धारित किया है पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए फिर सब राष्ट्रों से जो कुछ अपना बनाकर ले सके ले लीजिए जो कुछ आपके काम का है उसे प्रत्येक राष्ट्र से लीजिए किंतु स्मरण रखिएगा कि हिंदू होने के नाते हमको दूसरी सारी बातों को अपने जाति जीवन की मूल भावनाओं के अधीन रखना होगा प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी कार्य साधन के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया है उसके जीवन की वर्तमान गति अनेक पूर्व जन्मों के फल फलस्वरूप उसे प्राप्त हुआ है आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति महान उत्तराधिकारी लेकर जन्मा है जो आपके महिमा में राष्ट्र के अनंत अतीत जीवन का सर्वस्व है सावधान आपके लाखों पुरखे आपके प्रत्येक कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे हैं वह उद्देश्य क्या है जिसके लिए प्रत्येक हिंदू बालक ने जन्म लिया है क्या आपने महर्षि मनु के द्वारा ब्राह्मणों के जन्मोद्देश्य के विषय में की हुई गौरवपूर्ण घोषणा नहीं पड़ी है ब्राह्मणों जायमानो ही पृथ्व्याम अजिजाते ईश्वर सर्वभूता नाम धर्म कोश से धर्मरूपी खजाने की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का जन्म होता है मुझे कहना यह है कि इस पवित्र मातृभूमि पर ब्राह्मण का ही नहीं प्रत्युत जिस किसी भी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है उसके जन्म लेने का कारण यही धर्म कोशस्य गुप्तय है दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस मूल उद्देश्य के अधीन करना होगा संगीत में भी स्वर सामंजस्य का यही नियम है उसी के अनुगत होने से संगीत में ठीक लय आती है इस स्थान पर भी वही करना होगा ऐसा भी राष्ट्र हो सकता है जिसका मूल मंत्र राजनीतिक प्रधानता हो धर्म और दूसरे सभी विषय उसके जीवन के प्रमुख मूल मंत्र के नीचे निश्चय ही दब जाएंगे किंतु यहाँ एक दूसरा राष्ट्र है जिसका प्रधान जीवनोद्देश्य धर्म और वैराग्य है हिंदुओं का एकमात्र मूल मंत्र यह है कि जगत क्षण स्थायी भ्रम मात्र और मिथ्या है धर्म के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान भोग ऐश्वर्य नाम यश धन दौलत जो कुछ भी हो सभी को उसी एक सिद्धांत के अंतर्गत करना होगा एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में नहीं था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पद अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत के जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है आध्यात्मिकता तथा तो जाति की पवित्रता अधीन रखता है इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियों में एक तो ऐसे हैं जिनमें हिंदू जाति के जीवन की मूल शक्ति आध्यात्मिकता मौजूद है दूसरे पाश्चात्य सभ्यता के कितने ही नकली हीरा जवाहर लेकर बैठे हैं पर उनके भीतर जीवन प्रतिशक्ति संचार करने वाली वह आध्यात्मिकता नहीं है दोनों की तुलना में मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन एकमत होकर प्रथम के पक्षपाती रहेंगे क्योंकि उसी से उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है जातीय मूल मंत्र उसके हृदय में जाग रहा है वही उसका आधार है अस्तु उसके बचने की आशा है और शेष की मृत्यु अवश्य भावी है जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे अर्थात यदि उसका मर्म स्थान दुरुस्त रहे तो दूसरे अंगों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे घातक न कहेंगे उससे वह मरेगा नहीं इसी प्रकार जब तक हमारी जाति का मर्म स्थान सुरक्षित है उसके विनाश की कोई आशंका नहीं हो सकती अतः भली भांति स्मरण रखिए यदि आप धर्म को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे दौड़िएगा तो आपका तीन ही पीढ़ियों में अस्तित्वलोप निश्चित है क्योंकि इस प्रकार जाति का मेरुदंड ही टूट जाएगा जिस नीव के ऊपर यह जाति विशाल भवन खड़ा है वही नष्ट हो जाएगी फिर तो परिणाम सर्वनाश होगा ही